प्रश्न मारो हे प्रभु मारो मारो मरण की है उत्कंठा तिस मरणी मारो जिस मरणी रजनी मर दीठा इतना पत्थर हूं कि पूरा पिघल भी नहीं पाता हूं व्याकुल हूं क्या करूं सुधीर भारती बात तो तुमने प्यारी लिखी मगर बड़ी चूक भरी तुमने गोरख के वचन को नया रूप दे दिया मगर गोरख के वचन को नया रूप दिया नहीं जा सकता वह जैसा है वैसा ही पूर्ण है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता गोरख का वचन फिर से समझो मरो हे जोगी मरो मरण है मीठा जिस मरनी मरो मरणी मरी गोरख दीठा तुमने फर्क बहुत बड़ा कर लिया तुम कहते हो मारो हे प्रभु मारो कोई दूसरा तुम्हें मार नहीं सकता असंभव है तुम्हारे शरीर को तो कोई मार सकता है लेकिन तुम्हारे अहंकार को कोई नहीं मार सकता उस संबंध में केवल तुम ही समर्थ हो परमात्मा भी तुम्हारे अहंकार को नहीं मार सकता नहीं तो मार ही दिया होता उसने तुम कहते हो परमात्मा सर्वशक्तिमान है उसकी भी कुछ सीमा है शक्ति की जैसे तुम्हारे अहंकार को नहीं मार सकता अहंकार अगर होता तो परमात्मा मार भी सकता था अहंकार है नहीं सिर्फ भ्रांति है भ्रांति तुम्हारी है तुम्हारी भ्रांति तुम्ही को छोड़नी पड़ेगी तुम्हारी भ्रांति मैं कैसे छोड़ू तुम मानते हो कि दो दो पांच होते मैं लाख मानता रहूं कि दो दो चार होते हैं इससे क्या होगा जब तक तुम न मानो कि दो, दो दो चार होते तुमने अगर जिद्दी कर रखी दो दो को पांच करने की तो तुम दो दो को पांच ही करते रहोगे मैंने सुना एक आदमी को यह विक्षिप्तता पैदा हो गई कि वो मर गया है जिंदा था भली बांती मगर यह पागलपन हो गया पैदा कि मैं मर गया हूं वो लोगों को कहता फिरता कि मैं मर गया हूँ भाई तुम्हें पता चला कि नहीं लोग भाई ये भी हद हो गई अब तक किसी मुर्दे ने इस तरह खबर नहीं दी तुम भी गजब कर रहे हो तुम भले चंगे हो सब ठीक ठाक है पहले तो लोग मजाक समझे लेकिन धीरे धीरे बात गंभीर होने लगी ग्राहक उसकी दुकान पे आए उससे पूछे वो कह भाई मैं तो मरी गया कैसी दुकान कैसा क्या उसकी पत्नी पूछे कि सब्जी ले आए तो मरे हुए आदमी कहीं सब्जी लाते मैं तो मर चुका तुम्हें खबर नहीं मिली फिर चिंता बढ़ने लगी ये मजाक मजाक नहीं मालूम होता ये तो मामला गंभीर है दो चार दिन तो लोगों ने सहा फिर उस मुर्दे को लेकर मनोवैज्ञानिक के पास गए कब उसका कुछ चिकित्सा करवानी पड़ेगी मनोवैज्ञानिक ने भी देखा मनोवैज्ञानिक भी हैरान हुआ बहुत तरह के मरीज उसने देखे थे ये पहले ही मरीज था जो कहता मैं मर चुका सोचा मनोवैज्ञानिक ने उसने एक तरकीब निकाली उसने कहा तुम एक बात बताओ अगर मुर्दा आदमी को हम चीरा लगाएं तो उसमें से खून निकलेगा कि नहीं उस पागल ने कहा कि मुर्दा आदमी से कहीं खून निकला जो मरी गया उसका तो खून पानी हो जाता है खून नहीं निकलेगा खून जिंदा आदमी से निकलता है मनोवैज्ञानिक खुश हुआ उसने कहा ठहरू चलो मेरे पास दर्पण के सामने खड़े हो जाओ चाकू उठाकर उसने उस आदमी के हाथ में थोड़ा सा घाव किया खून का फवारा निकल पड़ा जिंदा तो था ही वो मनोविज्ञान बोला आप बोलो वो आदमी बोला तो मेरी पहली बात गलत थी तो इससे सिद्ध होता है कि मुर्दा आदमी को काटने से भी खून निकलता है आप क्या करोगे जिसने तय कर लिया है कि दो दो पांच कोई उपाय नहीं वो बोलता है कि पहली बात गलत थी क्षमा करो मेरी भूल हो गई मनोवैज्ञानिक सोच रहा था कि अब इसको भरोसा आ जाएगा कि मैं जिंदा हूं मगर भरोसा ये आया कि मुर्दा आदमी को काटने से भी खून निकलता है नहीं तुम्हारे अहंकार को मैं ना तोड़ सकूंगा सुधीर कोई नहीं तोड़ सकता तुम्हारा अहंकार तुम्हारी भ्रांति तुम ही जागोगे तो टूटेगा बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता बाहर की कोई रोशनी तुम्हारे भीतर रोशनी नहीं कर सकती हां मैं तुम्हें प्रक्रिया बता सकता हूं कि कैसे तुम भीतर का दिया जलाओ मगर मैं तुम्हारा दिया जला नहीं सकता जलाना तो तुम्हें ही, ही होगा इसलिए बुद्ध ने कहा है बुद्ध मार्ग दिखाते हैं चलना तो तुम्ही को होता है कोई बुद्ध तुम्हारे लिए चल के मंजिल पर नहीं पहुंच सकता और पहुंच भी जाए तो वो पहुंचेगा मंजिल पर तुम तो जहां के तहा रह जाओगे सत्य उधार नहीं हो सकता इसलिए गोरख के वचन को बदलो मत तुमने बात ठीक कही कि मारो हे प्रभु मारो मारो मरण की है उत्कंठा लेकिन नहीं गोरख ही ठीक कह रहे हैं मरो हे है जोगी मरो मरण है मीठा कह रहे हैं तुम्हें मरना होगा अगर ये मेरे हाथ में हो कि तुम्हारे अहंकार को मिटा दूं तब तो बात कितनी आसान हो जाए तब तो तुम मेरे पास आओ मैं एक जादू की डंडी फेरू तुम्हारा अहंकार मिट जाए तुम परमात्मा को उपलब्ध होकर अपने घर चले जाओ मगर अगर इतने सस्ते से मिट जाता हो तो खतरा है रस्ते में कोई दूसरा मिल जाए वो एक डंडी फेर दे उल्टी वापिस जहां के तहा एक आदमी रामकृष्ण के पास आया उसने कहा कि मैं जा रहा हूं गंगा स्नान को जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं आप क्या कहते रामकृष्ण ने कहा जाते हो भाई ठीक मगर एक ख्याल रखना तुमने देखा गंगा के किनारे बड़े बड़े वृक्ष खड़े कहां खड़े किस लिए खड़े ये मुझे पता नहीं ये भी आप खूब सवाल पूछते वृक्ष खड़े हैं अब किस लिए खड़े ये मैं क्या कहूं तो मैं तुझे राज बता देता हूं रामकृष्ण का राज ये है कि तुम गए पाप की गठरी लिए अपने शरीर पर गंगा में डुबकी लगाई जब तुम डुबकी लगाते हो गंगा मैया का प्रताप पाप अलग हो जाते हैं मगर पाप को इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ थोड़ी देंगे वो वृक्षों पर बैठ जाते वो कहता बेटा निकलोगे तो कब तक डूबे रहोगे निकले गंगा से चक्कर फिर सवार हो गए सुकिया किया न किया सब बराबर हो गए तुम जरा झाड़ों का ख्याल रखना और डुबकी मारो तो निकलना मत फिर उसने कहा ये भी आप क्या करें कि जान लेंगे मेरी अगर डुबकी मारूंगा निकलूंगा नहीं तो गए काम से फिर बेकार है जाना रामकृष्ण ने कहा तुम्हारी मर्जी फिर वो झाड़ इसलिए खड़े पाप तुम करोगे और गंगा तुम्हारे पापों को पवित्र कर देगी अगर इतना सस्ता होता तो जिंदगी कितनी आसान होती लेकिन दो कौड़ी की हो गई होती रामकृष्ण ठीक कहते कि गंगा में नहाने से कहीं पाप धुल सकते हाँ शरीर का कूड़ा करकट धुल जाएगा वो भी बाहर आते ही से फिर धूल ओडेगी फिर जम जाएगी लेकिन भीतर को गंगा कैसे धोएगी बाहर की गंगा बाहर की धूल को धो सकती और भीतर की गंगा तो तुम्हें अपनी भीतर की ही चेतना से जगानी होगी वह जल तो तुम्हें अपने ही स्रोतों से खोजना होगा तुम्हें मरना होगा मैं तुम्हें नहीं मार सकता मैं मार भी दूंगा कोई भी तुम्हें जगा देगा तुम ही मरोगे फिर तुम्हें कोई जिंदा ना कर सकेगा जिसने होश पूर्वक अपने भीतर जाग अहंकार को विसर्जित कर दिया फिर इस दुनिया की कोई शक्ति उसे वापस अहंकार के जाल में नहीं गिरा सकती इसलिए ऐसा मत कहो कि मारो हे प्रभु मारो मारो मरण की है उत्कंठा उत्कंठा से कोई नहीं मरता है जिसको उत्कंठा है मरने की उसी को तो मरना है उत्कंठा किसको है मेरी बातें तुम सुनते हो तुम्हारे अहंकार को लगता है कि काश हम भी महायोगी हो जाएं गोरख जैसे मगर ये गोरख उपद्रव की बात कहते हैं ये कहते हैं मरो फिर हो सकोगे चलो ठीक है मरेंगे मगर होकर रहेंगे हमें भी सिद्ध होना है तुम्हारा अहंकार ही सिद्ध होना चाह रहा है और उसी को मरना है इसलिए अहंकार कहता है कि ठीक है चलो मर जाएंगे अगर यही सिद्ध होने का उपाय है तो चलो मरने को भी राजी मगर सिद्ध होकर रहेंगे और वो सिद्ध होने की जो उत्कंठा है वही तो बचा लेगी वही तो श्वास है अहंकार की अहंकार की श्वास कहां से आती कुछ होने की आकांक्षा में से अहंकार को श्वास मिलती गरीब हो अमीर होना चाहते अहंकार श्वास लेता रहेगा अज्ञानी हो ज्ञानी होना चाहते हो अहंकार श्वास लेता रहेगा दीनहीन हो पद पर प्रतिष्ठित होना चाहते हो अहंकार श्वास लेता रहेगा अहंकार की प्रक्रिया समझो अहंकार जीता कैसे अहंकार जीता है तुम जो हो और तुम जो होना चाहते हो उसके तनाव में आना चाहता है बस इसी तनाव में अहंकार निर्मित होता है अहंकार मरता कैसे तुम जो हो उससे राजी हो गए कि अहंकार मर गए तुमने कहा मैं जैसा हूं बस ठीक जहां हूं ठीक प्रभु जैसा रखे वैसा रहूंगा जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी तुमने तनाव छोड़ दिया भविष्य का कि यह हों वह हो अहंकार गया अहंकार जीता है अतीत के आधार पर और भविष्य के आधार पर तुम जरा समझना इस बात को अहंकार के दावे होते हैं अतीत के कि मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया वो सब अतीत और अहंकार कहता मैं ऐसा करके रहूंगा और ऐसा करके दिखाऊंगा वो सब भविष्य वर्तमान में अहंकार होता ही नहीं अगर तुम वर्तमान में आ जाओ अहंकार विदा हो गया वही है मृत्यु अहंकार की वर्तमान में आ जाना अहंकार की मृत्यु है जो गया गया अब उसको पकड़े मत रखो अतीत को जाने दो और जो नहीं हुआ है उसकी तुम आकांक्षा ना करो क्योंकि उसकी आकांक्षा में अहंकार बचता रहेगा जो है उसमें परितुष्ट हो जाओ तो इसी क्षण तुम पाओगे अहंकार नहीं जो है जैसा है वही ठीक है परिपूर्ण रूप से ठीक है इस कला का नाम ही संतोष है और संतोष में अहंकार मर जाता है असंतोष में अहंकार जीता है इसलिए जितना असंतुष्ट आदमी होगा उतना ही अहंकारी होगा जितना अहंकारी होगा उतना असंतुष्ट होगा ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं अगर तुमने ये उत्कंठा बना ली सुधीर कि सिद्ध होना है कि हमें भी उस जगह पहुंचना है जहां हम कह सकें कि पा लिया परमात्मा तो फिर अहंकार नहीं मरेगा सब अभिप्साएं सब आकांक्षाएं सब वासनाएं सब तृष्णाएं अहंकार की अग्नि में घी का काम करती परमात्मा को पाने की आकांक्षा भी अहंकार की अग्नि में घी का काम करती इसलिए तुम्हारे सन्यासी जितने अहंकारी होते हैं, तुम्हारे साधारण लोग उतने अहंकारी नहीं होते तुम्हारे महात्माओं में जैसा शुद्ध अहंकार मिलेगा बिल्कुल शुद्ध जहर की तरह बिना मिलावट के वैसा तुम्हें साधारण लोगों में नहीं मिलेगा साधारण दुनिया में तो हर चीज मिलावट से भरी मुला ने मरना चाहता था तो जहर ला के सो रहा दो चार दफे रात में आंख खोल के देखा अभी तक मरा के नहीं टटोला चोटी लेके देखा बिल्कुल जिंदा हूं अभी तक असर नहीं हुआ करबटे बदलता रहा सुबह हो गई आँख खोल के देखी पत्नी भी उठ के काम में लग गई है बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं ये किस प्रकार की मौत है दूध वाला आ गया द्वार पर दस्तक दे रहा है पड़ोसी की आवाज सुनाई पड़ रही है किस तरह की मौत है और जहर इतना पी गया कि कहते हैं कि उससे अगर चौथाई भी पिया होता तो मर जाते चार गुना पी गया उठ के बैठ गया दर्पण में जाकर देखा किस तरह की मौत है और किसी को पता भी नहीं चल रहा कोई आरती भी नहीं सजाई जा रही और कोई मामला नहीं पत्नी रो भी नहीं रही बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं तब उसे ख्याल आया कि तो मौत नहीं है भागा पहुंचा दुकानदार के पास जहां से जहर खरीद के लाया था कि क्या मामला है दुकानदार ने कहा हम क्या करें हर चीज में मिलावट कुछ आजकल शुद्ध जहर मिल सकता वो जमाने गए सतयुग की बातें कर रहे हैं शुद्ध जहर कलयुग चल रहा है अब कोई शुद्ध जहर वगैरह नहीं मिलता संसार में हर चीज में मिलावट है साधारण आदमी है उसमें हर चीज मिली है जो परमात्मा को पाने चल पड़े इनका शुद्ध होने लगता है अहंकार इनका जहर सतयुगी होने लगता है इसलिए तुम तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के भीतर जैसी दंभ और जैसी अस्मिता पाओगे ऐसे तुम नहीं पाओगे कहीं भी इसलिए तो तुम्हारे पंडित पुजारी महात्मा लड़वाते हैं लड़ते हैं, तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे अहंकारों के अड्डे बन गए उनसे प्रेम नहीं पैदा होता उनसे घृणा पैदा होती उनसे जहर फैलता है दुनिया में अमृत नहीं फैलता अगर मनुष्य जाति सारे धर्मों से मुक्त हो जाए तो शायद शांति हो जाए धर्म सभी कहते हैं शांति लाना चाहते हैं लेकिन लाते अशांति मूल प्रक्रिया ख्याल में नहीं रह जाती वासना मात्र आदमी को अहंकार देती और जितनी बड़ी वासना उतना बड़ा अहंकार देती निश्चित परमात्मा से बड़ी कोई वासना नहीं हो सकती तो परमात्मा की वासना से भरा हुआ आदमी सर्वाधिक अहंकारी हो जाता मैं तुमसे क्या कह रहा हूं मैं तुमसे यह कह रहा हूं परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा की वासना नहीं करनी होती परमात्मा को पाना हो तो वासना का स्वरूप समझ के वासना से मुक्त हो जाना होता है जिस क्षण वासना चली गई उस क्षण परमात्मा उतरता है परमात्मा पाया जाता है लेकिन परमात्मा की कामना नहीं की जा सकती परमात्मा मिलता है और मिलता उसी को है जिसने ये बड़ी शर्त पूरी कर दी इसलिए बुद्ध जैसे परम ज्ञानी ने परमात्मा शब्द का उपयोग भी नहीं किया इसलिए कि तुम अज्ञानी कहीं परमात्मा की वासना न करने लगो बुद्ध ने ईश्वर की बात ही ना उठाई क्योंकि बुद्ध ने देखा कि लोग वासना बदल लेते धन नहीं मांगते अब स्वर्ग मांगते पद नहीं मांगते परमात्मा मांगते प्रतिष्ठा नहीं मांगते समाधि मांगते मगर मांगते और मांग जहां है वहां अहंकार है तो बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं कोई आत्मा नहीं कोई मोक्ष नहीं मत समझना कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि कोई परमात्मा नहीं कि कोई आत्मा नहीं कि कोई मोक्ष नहीं बुद्ध के मानने वालों ने भी गलत समझा और बुद्ध के विरोध करने वालों ने भी बुद्ध को गलत समझा बुद्ध को समझना बहुत दुरू है कठिन है क्योंकि बुद्ध की बात बड़ी सूक्ष्म बुद्ध यह कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं परमात्मा है तो तत्ण परमात्मा तुम्हारी वासना का विषय हो जाता और वासना जब तक है तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं इससे अच्छा है हम परमात्मा की चर्चा ही छोड़ दें बुद्ध ने है ही नहीं न होगा बांस न बजेगी बांसरी जब परमात्मा है नहीं तो तुम परमात्मा को कैसे चाहोगे जब स्वर्ग है ही नहीं तो स्वर्ग की कामना कैसे करोगे और जब आत्मा भी नहीं है तो क्या समाधि मगर अद्भुत प्रक्रिया है बुद्ध की तुम्हारी वासना के सब संभव उपाय छीन लिए अब तुम्हारे पास जो छोटी मोटी वासना है धन कमा लू पथ कमा लू प्रधानमंत्री हो जाऊं ये जो छोटी मोटी वासनाएं हैं इनको तुम समझने की कोशिश करो और तुम पाओगे हर वासना दुख लाती है हर वासना और गहरे नरक में ले जाती देखते देखते पहचानते पहचानते एक दिन ये होश तुम्हें आ जाएगा कि वासना दुख है उसी क्षण वासना गिर जाएगी और परमात्मा तो है नहीं कि वासना को बदल लो संसार की वासना गिर जाएगी और परलोक की वासना का तो उपाय बुद्ध ने छोड़ा नहीं तुम जिस क्षण निर्वासना में हो जाओगे उसी क्षण परमात्मा मिल जाता है परमात्मा ऐसा समझो तुम्हारी निर्वासना की अवस्था का नाम है समाधि ऐसी समझो कि जब तुम्हारे भीतर कोई वासना ना रही तो जो बचता है वही समाधि यह काम उत्कंठा से नहीं होगा और तुम कहते हो तिस मरनी मारो तुम्हारे मारने में भी शर्त है तुम कह रहे हो मारना जरूर मगर वो मरण होना चाहिए वही जिससे आपको मिला जिससे आपको दर्शन हुआ कोई और दूसरा मरण न हो जाए तुम मरने में भी शर्त लगाए हो तुम बीच बीच में आंख खोल कर देखते रहोगे कोई गलती मरण तो नहीं हुआ जा रहा एक ज़ैन फकीर अपने एक शिष्य को ध्यान का एक प्रयोग दिया था कि सोच के लाओ एक हाथ की ताली कैसे बचती अब एक हाथ की ताली कहीं बचती बहुत सोचा खूब खोजा उसने बड़ा विचारशील आदमी था लाए अनेक बातें कि एक हाथ की ताली ऐसे बचती जैसे आकाश में मेघों का गर्जन और गुरु ने उसको एक डंडा मारा कि मूर्ख ये एक हाथ की ताली कहा है इसमें एक हाथ और जब गर्जन होता आकाश में तो बादल टकराते तो दो हाथ हो गए जहां टकराहट है वहां दो तू ऐसी खबर ला जहां टकराहट ना हो और ध्वनि उत्पन्न हो बहुत उसने खोजा कई तरकीबें निकाली सब में हारता गया महीने बीतने लगे उदास होने लगा दिन भर खोज के आए और फिर वही की वही बात फिर गुरु से भगा दे उसने पुराने शिष्यों से पूछा कि भाई तुमने कैसे हल किया है तो एक शिष्य ने बताया कि मेरा तो ऐसे हल हुआ कि मुझे भी इसने बहुत सताया तेरा तीन महीना मैं तो तीन साल घट्टे खाया फिर एक दिन बिल्कुल थका मंदा था ऊब चुका था एक हाथ की ताली ये कहीं बचती है ये पागल और एक हम पागल हैं कि इसकी बात मान के बैठे एक हाथ की ताली बजने का विचार कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं पक्का पता है कि हो नहीं सकता हमको भी पता है इसको भी पता है सबको पता है मगर लग गया मोह इस आदमी से इसके प्रेम में पड़ गए तो चलो यही करते हैं कि ठीक है कभी ना कभी तो बजेगी या कुछ होगा तीन साल में जब बिल्कुल थक गया मैं पहुंचा और इसने फिर पूछा कि एक हाथ की ताली कि मैं एकदम गिर पड़ा मैं बिल्कुल निराश ही हो गया था तो मैं बिल्कुल गिर पड़ा और उस दिन गुरु प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा डंडा मंडा नहीं मारा उस दिन और कहा बेटा उठो बज गई ये खांत की ताली ये जो गिरना था इसमें अहंकार गिर गया। ये जो गिरना था इसमें सारा चित्त गिर गया उदास उदास उदास हार हार हार एक सीमा होती हार उस जगह पहुंच गई कि हार अंतिम आ गई पराजय पूरी हो गई अब यह पक्का हो गया कि मुझसे कुछ होने वाला नहीं ना यह एक हाथ की ताली बजनी है ना मुझे सफलता मिलनी ना मुझे समाधि लगनी यह हताशा उस जगह पहुंच गई जहां मृत्यु घट जाती है अहंकार की विजय मिलती रहे थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती रहे तो अहंकार को पोषण मिलता रहता इसलिए तो एक हाथ की ताली ताकि अहंकार को पोषण न मिल सके ये तो प्रक्रिया है तुम्हारे अहंकार को तोड़ने की तो गुरु ने सिर्फ हाथ रखा और कहा कि बच गई एक हाथ की ताली यह है एक हाथ की ताली अब उठा अब कोई चिंता नहीं तो इसने कहा कि भले मा, मानस मुझे पहले क्यों बताया हम पहले दिन बजा देते एक हाथ की ताली जाके गिर पड़ते आज ही बजा देते अभी चला चले वो पहुंचे जैसे गुरु ने पूछा कि बजी एक हाथ की ताली वो चारों खाने मगर देख के गिरे कि कहीं चोट वगैरह ना लग जाए जरा देख लिया एक तिरछी नजर से कि सब ठीक ठाक सिर भी ऐसी जगह गिराया जहां तकिया रखा था आंखें बंद करके बिल्कुल चारों खाने चित्त सवासन में लेट गए चित्त बड़ा प्रसन्न है कि आज मामला हलू अब गुरु आए सिर पे हाथ फिर गुरु ने मारा डंडा एक आंख खोल के देखा कि मामला क्या है हम कुछ और ही सोच रहे थे गुरु ने कहा कि ना समझ मुर्दे कहीं आंख खोल के देखते और मुर्दे ऐसा देख के गिरते हैं कि तकिया कहा है ये तू नकल कर रहा है मैं समझ गया तू किसकी नकल कर रहा है मगर उसकी बजी थी एक हाथ की दाली तू अनुकरण कर रहा है तू चाहता है सस्ता कुछ हो जाए ये सस्ता नहीं हो सकती बात वो तीन साल परेशान हुआ था तीन साल उसने अथक श्रम किया था खून को पसीना बनाया था ना दिन सोया था ना रात सोया था खाना पीना भूल गया था सब लगा दिया था उसने दाव पर तब एक घड़ी ऐसी आई थी कि उस पराजय के क्षण में टूट के गिर पड़ा था उसने देखा नहीं था चारों तरफ कि पत्थर पे सिर पड़ेगा कि तकिए पर उसकी कोई कल्पना भी नहीं थी कि अब क्या होने वाला है तू तो पढ़ के लेट के वहां देख रहा गुरु कहा आया सिर पर जब वह गिरा था तो सच में गिरा था उस गिरने में अहंकार गिर गया था और तू जो गिरा है ये तो अहंकार का ही आयोजन है ये तो अहंकार की ही तरकीब है तू चाहता है, मैं कह दूं कि हो गया तू सिद्ध, इतना सस्ता नहीं तुम कहते हो तिस मरनी मारो कम से कम छुट्टी तो देते पूरी कम से कम इतना तो कहते जैसा मारना हो मारो वो भी तुमने छोड़ा नहीं तुमने अपनी शर्त लगा थी तुम्हारा समर्पण भी सशर्त होता है और समर्पण कहीं सशर्त हो सकता है समर्पण का अर्थ होता सब शर्तें छोड़ी गिर पड़े चरणों में अब जो हो सो हो ना हो तो ना हो उसकी भी ली राची कहीं भीतर कोर कोने में जरासी भी आकांक्षा छिपी राह देखती रही कि अब ऐसा होगा अब ऐसा होना चाहिए कि अब तो हम गिर भी गए अभी तक वह मरण नहीं हुआ जिस मरण से गोरख को दिखाई पड़ा था हम तो अभी वही के वही अभी तक समाधि नहीं पगी अभी तक कोई परमात्मा के चरण दिखाई नहीं पड़ रहे अगर ऐसी वासना और विचार बना रहा तो मृत्यु हो ही ना पाएगी और ध्यान रखो गुरु शिष्य को मार नहीं सकता गुरु शिष्य को मरने की कला सिखा सकता है मरना तो तुम्हें को पड़ता है तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा तुम पानी पियोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी मैं पानी पीऊं इससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती मैं भोजन करूं इससे तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती मैं श्वास लू इससे तुम्हारा हृदय नहीं धड़केगा और ये तो सब ऊपर की बातें सबसे गहरी बात तो है अहंकार का मरना वो सबसे गहरा है वह तो ऊपर से किया ही नहीं जा सकता वह तो तुम ही जागोगे जानोगे अहंकार की पीड़ाओं नर्क को पहचानोगे देखोगे कि कितना दंश अहंकार ने दिया है तो यह उत्कंठा की बात नहीं समझ की बात है पर अच्छा सुधीर विचार तो उठा इसी तरह विचार उठता है तो कला सीखी जाती वही तो मैं सिखा रहा हूं मरने की कला चाहे कहो जीवन की कला चाहे कहो मृत्यु की कला एक ही बात है तुम मरो तो परमात्मा प्रकट हो तुम्हारी मृत्यु उसका प्रारंभ है